ओ श्री जगदम्बिकाय नमः अब देवी भागवत महापुराण आकमा सिकंद पहला अध्याय जन्मे ने कहा विप्रसे अब मैं भगवती जगदम्बा की विशिद कथा सुनना चाहता हूं ज्यास कहते हैं राजन सुनो अब मैं भगवती जगदम्बा की श्रेष्ठ पूजा का प्रसंग कहता हूँ जिसे करने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभु आदि मनु कहे जाते हैं। प्रतापी मनु की भारिया का नाम शत्रुपा है एक समय ये स्वयंभु मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति ब्रह्मा के पास भक्ति पूर्वक पधारे तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा बेटा तुम्हें भगवती भुवनेश्वरी की उत्तम उपासना करनी चाहिए इन्हीं के प्रसन्न होने पर तुम्हारी यह प्रजा सृष्टि सुचारू रूप से चल सकती है। तपस्या द्वारा जगत की रचना करने वाली देवी को संतुष्ट करने के प्रयत्न में लग गए ब्रह्मपुत्र स्वयंभव मनु ने जब भगवती नारायण की स्तुति की तब वे प्रसन्न होकर उनके प्रति बोली देवी ने कहा राजेंद्र मेरे कृपा प्रसाद से तुम्हारी प्रजा सृष्टि अवश्य संपन्न होगी और बिना किसी विघन बाधा के यह क्रमशः बढ़ती रहेगी तदनंतर ब्रह्मा जी के पुत्र महान प्रतापी राजा स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पास गए और बोले पिताजी आप मुझे कोई एकांत स्थान दीजिए जहाँ रहकर मैं प्रचुत प्रजा की सृष्टि कर सकू अपने पुत्र स्वयंभु मनु की बात सुनकर उन्होंने बहुत देर तक विचार किया सोचा यह कार्य कैसे संपन्न हो मैं चिरकाल तक इस जगत की सृष्टि करता रहा परंतु पृथ्वी ठहर नहीं सकी इसे जल दुबाता रहता है मेरा यह चिंतित कार्य तभी सरलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब वे आदि पुरुष भगवान मेरे सहायक बन जाएं, जिनके आदेश से मैं इस प्रयत्न में लगा हूं इतने में ब्रह्मा की नासका के अद्रभाग से एक छोटा सा बारह शिशु सहसा प्रकट हो गया उसका प्रमाण केवल एक अंगुल का था ब्रह्मा के सामने ही वह तुरंत विशाल हो गया उसी समय पर्वत की तुलना करने वाले बाराहधारी भगवान श्रीहरि गर्ज उठे सर्व समर्थ श्री बाराह जल में प्रविष्ट हो गए जलचर जीवों को इधर उधर हटाते हुए बेअगाध जल में चले गए उस समय संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाली वह पृथ्वी जल के भीतर छिपी थी बारह रूपधारी देवाधिदेव भगवान श्री हरि ने उसे अपनी दाढ़ से कुखाला और दांत के अग्रभाग पर टिका लिया देवेश्वर हरि पृथ्वी को थुथून पर लिए हुए विराजमान थे मनु सहित देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी झांकी पाकर स्तुति करने लगे जगत शिष्टा ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष भगवान हरि की स्तुति की वही महान दैत्य हिरणाक्ष आ गय श्री हरि ने गदा से मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया तब पश्चात भी जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए दूसरा अध्याय जब भगवान हरि इस प्रकार प्रति को यथास्थान स्थापित करके बैकुंठ लौट गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभु मनु से कहा महावाहो, तुम परम तेजस्वी पुरुष हो अब तुम इस स्थल में स्थान पर विराजमान होकर समुचित रूप से प्रजा की सृष्टि करो स्वयंभु मनु के दो परम तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए एक का नाम प्रिय और दूसरे का नाम उत्तानपाद था उनके तीन कन्याएं थी पहली पुत्री का नाम आकुति था दूसरी पुत्री देवहूति नाम से और तीसरी जगत को पवित्र करने वाली कन्या का नाम मनु ने प्रसूति रखा था स्वयंभू मनु ने अपनी प्रथम कन्या आकुति का रुचि के साथ दूसरी कन्या देवहूति का कर्दम के साथ तथा तीसरी कन्या प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया जिनकी सारी प्रजा जगत में विख्यात है रुचि के यहां आकुति के गर्भ से आदि पुरुष भगवान प्रकट हुए उनका नाम यज्ञ पुरुष हुआ कर्तम जी के सहयोग से देवहूति भगवान कपिल की माता कहलाई दक्ष से प्रसूति के द्वारा बहुत सी कन्या रूपी संतान हुई उन्हीं कन्याओं की देवता मानव और पशु आदि संतान जगत में प्रसिद्ध हैं। नारद इस प्रकार स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का उत्तम चित्र कह दिया यह पावन प्रसन्न अपने शोक्ताओं और वक्ताओं के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है अब स्वयंभू मनु के पुत्रों की पवित्र वंशावली का वर्णन करूंगा भगवान नारायण कहते हैं नारद स्वयंभु मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत था विश्वकर्मा नामक प्रजापति की सुंदरी कन्या बहस्मती के साथ प्रिय का विवाह हुआ था प्रियव्रत ने बहस्मती के गर्भ से दस गुणवान पुत्र उत्पन्न किए सबसे पीछे एक कन्या का जन्म हुआ जो ऊर्जस्वती नाम से विख्यात हुई इद्धमजेव तीसरे यज्ञवाहु महावीर धृतपिष्ट सवन मेधातिथि अग्निहोत्र और कवि इन नामों से ये दसों पुत्र अग्नि कहलाते वे ये व्रत की एक दूसरी भार्या थी उससे उन्होंने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया वे पुत्र उत्तम तामस और अरेवत नाम से प्रसिद्ध हुए ये महान प्रतापी पुत्र एक एक मन के अधिष्ठाता बनाए गए अखिल भूमंडल पर महाराज पे का शासन विद्यमान था। एक समय की बात है जब सूर्य पृथ्वी के प्रथम भाग में उगे तब प्रकाश था और जब द्वितीय भाग में चले गए तब अंधकार हो गया इस प्रकार की अर्चन को देखते ही पे के मन में विचार उत्पन्न हो गया उन्होंने सोचा मेरे शासनकाल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं रहना चाहिए यू निश्चय करके स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की सात प्रदक्षिणाएं की प्रियव्रत के चक्कर लगाते समय उनके रथ के पहियों के जमीन में जो गड्ढे हो गए थे वही जगत के कल्याणार्थ सात समुद्र बन गए उस समय पर्रमा के बीच जो पृथ्वी थी वही सात द्वीपों के रूप में परिणित हो गई तभी से पृथ्वी पर सात द्वीपों की प्रसिद्धि हुई उन द्वीपों के नाम हैं जम्बू प्लक्ष शालमली कुश कोच शाक और पुष्कर उनके बाहर बाहर चारों ओर विवाह के क्रम से समुद्र हैं वे समुद्र क्षारोद दधिमंडोद शुद्धोद नाम से विख्यात हैं। तभी से भूमंडल पर इन सातों समुद्रों की प्रसिद्धि हुई महाराज प्रिय ने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इस ऊर्जस्वती के गर्भ से उत्पन्न हुई थी यह सभी जानते हैं महाराज प्रिय ने अपने पुत्रों को सातों द्वीप बांट दिए और वे स्वयं योग मार्ग का आश्रय लेकर सन्यासी बन गए तीसरा उपाय भगवान नारायण कहते हैं हे देवी नारद अब द्वीपों के वर्ष विवादिन का प्रसन्न विस्तार हो हु सुनो एक इलावित नाम का वर्ष है जिसके चारों पर्वत बराबर है इस चौकोने बराबर वाले इलाबृत को मध्य प्रदेश कहते हैं। यह जम्बू की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है इलाब्रित वर्ष की उत्तर सीमा के रूप में तीन पर्वत कहे गए उन पर्वतों के नाम हैं मील श्वेत और श्रेंगवान दूसरा सुवर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध है तीसरा कुरु वर्ष है उक्त पर्वत इन सभी वर्षों की सीमा व्यक्त करते हैं हरे वर्ष किम और भारत वर्ष इन तीन वर्षों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन मिलता है निषद हेमकूट और हिमालय ये तीन पर्वत इनकी सीमा है केतुमाल और भद्राश वर्ष की सीमा माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है भगवान नारायण कहते हैं नारद अरुणोदा नदी मंदिर पर्वत से निकलकर इलावृत वर्ष के पूर्व भाग में बहती है भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यज्ञों एवं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करतीं। स्नान करते समय उनके शरीर की दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है भगवान नारायण कहते हैं नॉर्थ सुमेरुगिर के पूर्व में दो पर्वत है इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम हैं जठर और देवकूट दो पर्वत सुमेरुगिरी के पश्चिम में है एक का नाम पवमान और दूसरा पारयात्र कहलाता है सुमेरुरी के दक्षिण कैलाश और करबीर नाम से विख्यात दो पर्वत हैं। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंद मकर नाम वाले दो पहाड़ हैं इन आठ सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरुगिरि घिरा हुआ है इस सुमेरुगिरी के शिखर पर पद्मयोनि ब्रह्मा जी की पुरी है महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं कि इसी पुरी को लक्ष्य करके आठ लोकपालों की भिन्न भिन्न आठ पुरी और है। ये प्रसिद्ध पुरी भी स्वर्णमय हैं। इनके नाम हैं मनोवती अमरावती तेजोवती संयमनी कृष्णांगना श्रद्धावती गंधवती महोदया और यशोवती ब्रह्मा इंद्र अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुण्यों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय बामन अवतार धारण किया था उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया उसके मध्य भाग से गंगा प्रकट हुई यह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई समस्त संसार में यह गंगा साक्षात भगवत कहलाती यह संपूर्ण दिव्य नदियों की स्वामिनी है इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते इसलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस दंगा में स्नान करते तदनंतर नैकुंठ से चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची वहां से ब्रह्मलोक में आ गई नार्थ ब्रह्म में आने पर गंगा के चार भाग हो गए और चारों नामों से प्रसिद्ध होकर वह चार दिशाओं में बहचने बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। गंगा के चार नाम हैं सीता अलकनंदा चक्षुष और भद्र संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड से कुतर कर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आए वहां से गंधमादन के पर्वत के शिखर पर गई उसके बीच निकलकर भद्राश वर्ष की पूर्व दिशा में आ गई इसके बाद देवताओं से सुकूजित होकर क्षेत्र में मिल गई तत्पश्चात चक्षुष नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतुमाल वर्ष में आ गई वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई हे नारद, तीसरी धारा जो कुण्य में अलकनंदा कहते हैं वह पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकूट नामक प्रधान पर्वत पर पहुंची जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा का दक्षिण सागर में संयम हुआ तत्पश्चात चौथी धारा श्रिंगवान पर्वत से निकली इसका नाम भद्रा है तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची है इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरूप्रदेश परम तृप्त हुए हैं। नारद अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय इन सब के उद्गम स्थान मेरू और मंदिर पर्वत है इन नौ वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है चौथा अध्याय श्री नारायण जी कहते हैं नारद जम्बूद्वीप में इलाव्रत आदि नौ वर्ष हैं सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है इलाव्रत वर्ष में श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भव हुआ इनकी प्रिय प्रिय सदा सा उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और ना घूम ही सकता है यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणत हो जाता है भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते इन संकर्षण को भगवान श्रीहरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है ऐसे ही भद्राश वर्ष में धर्मपुत्र पुत्र भद्रश्रवा और इनके कुल के प्रधान प्रधान सेवक भगवान वासदेव की हैदरी संज्ञ सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करके उनकी स्तुति करते श्री श्रीनारायण कहते हैं नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नृसिंह रूप में अवतरित हुए पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं महाभागवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अनन्य भक्ति है वे इनके गुणों को भली भांति जानते हैं अतः परम योगी भगवान नृसिह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं केतुमाल वर्ष में भगवान श्रीहरि कामदेव के रूप में विराजते हैं वहां के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है इस वर्ष की अधिसुरी समुद्र तनया भगवती लक्ष्मी है महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है ये भगवती लक्ष्मी भगवान श्रीहरि की सदा उपासना करतीं। रम्यक वर्ष में भगवान श्रीहरि मत्स्य रूप धारण करके बिराजते हैं उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए बंध है वहां मनुजी निरंतर उनका स्तवन करते श्री नारायण कहते हैं नारद रणमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कच्छप रूप धारण करके विराजते हैं। अर्यमा के द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञपुरुष भगवान श्री हरि बाराहता रूप धारण करके विराजते इन भगवान आदि बाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती देवी पृथ्वी का हृदय रूप तमल से परिपूर्ण रहता है अतः वे परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञ बाराह की पूजा करके उनके गुणान का कीर्तन करती किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजित भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहतीं, हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते श्री नारायण कहते हैं नारद इस भारत वर्ष में मैं आदि पुरुष विराजमान रहता हूं तथा तुम निरंतर मेरी स्तुति करते हो यहां श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आठवा स्कंद समाप्त हुआ